करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी विद्यार्थी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय को लेकर आपके पास आते हैं और बताते हैं कि किस तरह से हम अपने करियर में अच्छा कर सकते हैं तो करियर किसी भी फील्ड में हम लोग अगर चुन लेते हैं चॉइस करते हैं लेकिन उसमें जॉब सेटिस्फैक्शन या उस करियर को चुनने के बाद हमें कंटिन्यूस जो हैप्पीनेस चाहिए वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है तो उसके लिए हमें अपने जीवन में किस तरह की सोच बना के रखना है किस तरह का काउंसलिंग हमें लेना है वो सारी बातें आज के शो में हम लोग करेंगे तो हमारे साथ विशेष महाराष्ट्र पुणे से मनीषा सोना हमारे साथ हैं उनसे बातें करेंगे और काफ़ी समय से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही हैं बच्चों को पढ़ाने का और करियर काउंसलिंग की बातें वो सब चीज़ें करती रहती हैं तो आइए मनीषा सोना का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में थैंक यू नमस्कार टू ऑल आज जिस चीज़ पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसका टॉपिक का नाम है सकारात्मक सोच वैसे तो सकारात्मक सोच जिंदगी के लिए बहुत ही अत्यावश्यक बहुत ही इम्पोर्टेंट है लेकिन हम आज चर्चा करेंगे स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड और माना करियर काउंसलिंग के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं अगर करियर काउंसलिंग में जॉब सेटिस्फैक्शन है आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं तो इसका पूरा असर आपके पूरे ज़िंदगी में होता है और आपकी पूरी ज़िंदगी सकारात्मक हो जाती है मीन्स आप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ये है, तीनों चीज़ें काउंसलिंग से सकारात्मक सोच से पा सकते हैं तो मेरा जो एजुकेशन हुआ है मेरा मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने दस ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज में जॉब किया है मैं जॉब करती हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में और रिज़ल्ट uh, के बारे में हम जब बच्चों के बारे में सोचते हैं तो ऐसा पाया गया है टू टाइप के स्टूडेंट्स रहते हैं एक जिनका आई क्यू बहुत हाई होता है और दूसरे जो होते हैं जिनका ई क्यू बहुत हाई होता है आई क्यू का मीनिंग होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो आपको बचपन से ही आपके माँ बाप के जीन से मिलता है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं वो तो परमानेंट ही रहता है और दूसरी जो चीज़ है इमोशनल क्वेश्चन वो हम सकारात्मक सोच से उसको बदल सकते हैं आईक्यू के लिए ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आईक्यू तो बचपन से ही सेट रहता है लेकिन ईक्यू में थोड़ा सा हमें अटेंशन देके वो चीज़ अगर चेंज कर सकते हैं तो एजुकेशनल से रिलेटेड जो भी आपके कुछ रिजल्ट्स है वो उसमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं इस बात में हम चर्चा करेंगे कि बच्चे जो है अभी 10, 12 स्टैंडर्ड के बाद जो एजुकेशन चूज़ करते हैं वो आर्ट्स के हो सकते हैं साइंस के हो सकते हैं कॉमर्स के हो सकते हैं या किसी भी फील्ड के हो सकते हैं उनको अगर करियर ऑप्शन चूज करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको क्या पैशन है उनका क्या इंटरेस्ट है उस हिसाब से उनको वो चूज़ करना है अगर कोई दबाव में आ प्रेशर में आकर हम करियर अगर चूज़ करते हैं तो पूरा जो सक्सेस है वो सक्सेस नहीं मिल सकता है तो जो भी आपको ब्रांड चूज करना है करियर चूज़ करना है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका गोल और माइंडसेट जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए कि, कि किस दिशा में हमें जाना चाहिए और कि किस दिशा में जाना चाहिए यही हमारी सोच जो है हमें वो डेस्टिनी तक लेके जा सकती है और हम हर एक चीज़ में अच्छे जॉब करके सक्सेस में आगे बढ़ सकते हैं और जिंदगी में भी आगे बढ़ सकते हैं मनीषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्र इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं जैसे कि आपने शुरुआत में बताया कि टेंथ या ट्वेल्थ के बाद हम लोग जिस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं पढ़ाई करते हैं अपने करियर के हिसाब से चाहे कोई भी फील्ड हो लेकिन उसमें आपने कहा कि सकारात्मक सोच जो है एक बहुत अच्छा काम करता है जितना हम लोग सकारात्मक सोचते हैं उतना ही करियर के लिए या जीवन के लिए कहो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है तो अब बात आती है कि कैसे हम लोग अपना माइंडसेट को सकारात्मक रखें पॉजिटिव रखें इस विषय में थोड़ा सा और गहराई से बताने की जरूरत है कई बार होता है कि हमें पता होता है कि हम सकारात्मक सोच के ही काम करते हैं या निर्णय लेते हैं लेकिन फिर आगे चल के चीजें जो है बदलनी शुरू हो जाती हैं कहीं ना कहीं मुश्किलें आती हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा अभी हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच ये इम्प्लीमेंट करना मुश्किल नहीं है हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे लाइफ में लेकिन कैसे इम्प्लीमेंट कर कर सकते हैं ये बड़ा क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है सकारात्मक सोच जो स्टार्ट होती है वो माइंड से स्टार्ट होती है और माइंड से स्टार्ट होके वो हम बोल पाते हैं और जीवन में अपना पाते हैं तो एक तो होता है हमारा कॉन्शियस माइंड जो अभी हम ऊपर ऊपर की चीज करते हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड है और दूसरा जो है सब माइंड जो एक्टिव बहुत कम समय रहता है वो सुबह एक्टिव रहता है और रात को सोते समय एक्टिव रहता है तो अभी सकारात्मक सोच कैसे लाए अगर हम सबकॉन्शियस माइंड में सकारात्मक थॉट्स जनरेट अगर कर देते हैं वो बीज रोपण हम अगर सुबह के टाइम में और रात को सोने के टाइम में कर देते हैं तो सब माइंड उस पर ज़्यादा वर्क करने में स्टार्ट हो जाता है सुबह आप अफर, अफर्मेशंस दे के वो सकारात्मक सोच स्टार्ट कर सकते हैं मींस आई एम वेरी इंटेलिजेंट आई एम वेरी हैप्पी आई एम वेरी ऑनेस्ट आपको जो चीज़ करनी है वो चीज़ का सकारात्मक सेंटेंस प्रिपेयर करके उसको हम अफर्मेशंस कहते हैं वो अफॉर्मेशन्स डाल के आपको uh, क्या करना है लाइफ में आई एम सक्सेसफुल आपको क्या पाना है तो वो आप वो सेंटेंस फॉर्म करके उसमें डाल सकते हैं और वही आप रिपीट अगर करते जाएंगे दिन भर तो एक अलग तरह की ऊर्जा आपके ब्रेन वेव्स में मिलेगी और वो ब्रेन वेव्स से आपका जो ओरा फॉर्म होगा पूरे दिन का वो ओरा लेके आप पूरे न, काम के सेट पे या कॉलेज में जाकर वो सकारात्मक सोच अपना कर पूरे स्टडीज में या अपने करियर में अपने जिंदगी में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं ये सकारात्मक सोच की लिए आपको खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा फिर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा ऐसे बोल के तो ये पॉसिबल नहीं है लेकिन वैसे तो बोलते हैं मिनिमम 21 डेज टू वन मंथ अगर हम कंटिन्यूसली विदाउट एनी ब्रेक अगर ब्रेन वेव्स को एक्टिव अगर हम कर देते हैं उनको बीटा स्टेट में थीटा स्टेट में अगर हम ले जाते हैं ब्रेन वेव्स के तो हमें बहुत ज़्यादा शांति महसूस होती है बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस महसूस हो सकता है और उससे आप अपना ब्रेन वेव्स का स्ट्रक्चर मीन्स ब्रेन वेव्स को चार्ज करके वो सकारात्मक सोच डेफिनेटली अपना सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा मनिषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी आ, कुछ कुछ बातें जो है आपकी समझ में आ रही होगी और जैसे कि आपने कहा मुझे लगा मेन मुद्दे पे बात किया कि कैसे सकारात्मक रह सकते हैं कंटिन्यूस हमें जो है एक होमवर्क करना पड़ेगा अपने आप से थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन की बात आपने बताया कि उसमें जैसे कुछ थाट्स अपने आप को आपको देना होगा और वो सवेरे या शाम को जो है एक्टिवेट रहते हैं ब्रेन सेल्स जिस टाइम पर आप अगर सकारात्मक सोच शुरू कर देते हैं और उसको एक लॉन्ग टर्म तक इक्कीस से एक महीना तक अगर प्रयोग में लाते हैं रेगुलर आप सवेरे उठ के अपने आप को चार्ज करते हैं अपने थाट से कि मैं एक सक्सेसफुल विद्यार्थी हूँ या मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ इस तरह की जो बातें हैं आप अगर कंटिन्यू करते हैं तो वो धीरे धीरे जो है लाइफ में आने लगेगा आप उन चीजों को हमेशा याद रख पाएंगे और परिस्थिति के अनुसार आप उन चीजों का यूज भी अच्छी तरह से कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर बा... फिर बात करते हैं मनीषा जी से आप सुन रहे हैं रेडोमी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्करा रहो आ चल के तुझे मैं ले के चल एक तय से गगन के तले जहाँ हम भी न हो आंसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं ले के चलो एक तय से गगन के तले जहाँ हम हो, आंसू झिन हो बस प्यार ही प्यार फले एक थे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा कसवे जागे सूरज की पहली किरण से आशा कसवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अधेरा भागे चंदा की किरण से धुलकर घन घोर अधेरा भागे कभी धूप खिले कभी छाँव मिले लंबी सी डगर न खले, जहाँ हम भिन्न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले, एक फैसे गजन के तले जहाँ दूर नजर दौड़ाए आजाद गगन लहराए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का कसंदे सलाए जहाँ रंग बिरंगे पंछी आशा का साल आए सपनों में पली हंसती हो पली जहाँ शाम सुहानी ढले जहाँ वम भिन हो आँसू भिन हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सपनों के ऐसे जहाँ में जहाँ प्यार ही प्यार खिला हो हमें जाके वहाँ खो जाए शिकवान कोई गिला हो कहीं वैर न हो कोई वैर न हो सब मिल के यूँ चलते चले जहाँ हम भी न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार फले आ चल के तुझे मैं लेके चलूँ एक ऐसे गगन के तले जहाँ हम भी न हो आँसू भिन्न हो बस प्यार ही प्यार पले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 और सकारात्मक सोचने के लिए हमें क्या क्या करना है उसके ऊपर हम बातें कर रहे हैं तो शुरुआत में हमने सकारात्मक दृष्टिकोण को लेकर किस तरह से हम इसको अपने लाइफ में ला सकते हैं उसके लिए एक छोटा सा प्रयोग के बारे में हमने बातें किया पॉजिटिव एफर्मेशंस हम रोज अपने माइंड से क्रिएट करें और उसका उसी के बारे में सोचें तो हो सकता है ये पॉसिबल अब आती है बात कि कैसे हम लोग अपने जीवन में जैसे कि सकारात्मक सोच की बातें बहुत सारे लोग कहते हैं करते भी हैं लेकिन कुछ एग्जाम्पल बताइए जिन लोगों ने अपने लाइफ में सकारात्मक दृष्टिकोण को बना के अपने जीवन को अच्छा बनाया है रमेश जी ने जो क्वेश्चन पूछा है कि एग्जाम्पल्स क्या है आप क्या एग्जाम्पल रखोगे तो मुझे बहुत खुशी है मैं खुद का ही एग्जाम्पल रखूंगी कि मनीषा पहले कैसी थी और बाद में उनको कैसे परिवर्तन हुआ और आज वो किस स्टेज पे सकारात्मक सोच अपने लाइफस्टाइल में लेकर आते हैं और अपनाते हैं क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो डी वो प्रिंसिपल है डी एम सर तो पूरी फैमिली में बहुत हम सकारात्मक सोच वो सोचते हैं और बताते भी हैं मींस बचपन से ही कोई भी विकट स्थिति आई होगी तो हमने वो रिकवर किया है ओनली सकारात्मक सोच से मैंने मैं खुद ही उस चीज़ का एग्जाम्पल हूँ कि मैंने मेरे लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने के लिए यही चीज़ अपनाई है मीन्स वो फैमिली में हो ये प्रोफेशन में हो कि सकारात्मक सोच रखकर हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए और जो पास्ट हो गया है उसकी बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है उसकी चिंता नहीं करनी है सकारात्मक सोच मीन्स आप प्रेजेंट में जीते हो आप एंग्जाइटी फील नहीं करते हो कि फ्यूचर में मेरा क्या होगा और पास्ट में आपको बहुत सारा काम करना पड़ता है पास्ट आपका आपको पूरा भूलना पड़ता है तो मैं खुद का ही एग्जाम्पल रखूंगी और इस चीज़ की मुझे खुशी भी है बहुत कि पास्ट में जो कुछ हुआ है मैं अभी सब मींस भूल गई हूँ जो भी गिले शिकवे थे जो भी कुछ था कि कुछ लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं कुछ हम से मिस्टेक होते हैं कुछ औरों से भी मिस्टेक होते हैं तो चलो उनको भी थोड़ा सा साइड में रख के उ, उसका असर जिंदगी में नहीं होना है क्योंकि वो तो होते ही रहेंगे जैसे लाइफ चलती है तो प्रसंग सिचुएशंस कंडीशंस आते ही रहेंगे उस टाइम पे तो टेंशन डेफिनेटली हम आ ही जाता है हम कितना भी सोचेंगे सकारात्मक लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को कैसे हमें कंप्लीटली कम करना है और कैसे हमें प्रेजेंट में जीना है अगर आप प्रेजेंट में जीना सीख गए माना आप सकारात्मक सोच अपने लाइफस्टाइल में अपनाना सीख गए और अभी मैं जब बात कर रही हूँ तो आई एम फीलिंग दैट एनर्जी की सही में ये जो माहौल है हम जहाँ पे कर रहे हैं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो भी मुझे बहुत ऐसे सकारात्मक लग रहा हैं और अंदर से भी ऐसे मुझे फील हो रहा है तो ये जो वर्ड बार बार आ रहा है अगर आप भी अगर सुन रहे हो पॉजिटिव थिंकिंग पॉजिटिव थिंकिंग तो ये प्रयोग आप डेफिनेटली करके देखो ऐसी मेरी गुजारिश रहेगी हर एक के लाइफ में आप करके देखो आपको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा मनीषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने अपना खुद का एग्जाम्पल बताया कि पहले आपके जीवन में काफ़ी मुश्किलें थीं लेकिन धीरे धीरे आपने इसको अपने जीवन में अपनाया और पॉजिटिव थॉट को क्रिएट करना शुरू कर दिया उसको डेली बेसिस पे आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया तो काफ़ी बदलाव आपके अंदर भी आ गए और आप इन चीज़ों को महसूस कर रहे हैं और इसीलिए जो विद्यार्थी मित्र आप सुन रहे हैं उन्हें भी इन चीज़ों को करने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एक्सपीरियंस शेयर किया तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में धीरे धीरे ये बदलाव आता है कोई ऐसा नहीं कि ये एक ओलोपैथिक मेडिसिन है आपने गोली खा लिया आपका सर दर्द ख़त्म हो गया तीन घंटे में तो वो चीज़ें यहाँ पर नहीं इसके अंदर थोड़ा सा आपको मुझे लगता है कि इट टेक्स टाइम स्लो एंड स्टडी में एकदम एंड परफेक्ट वाली बात आती है और आपको भी इन चीज़ों को बहुत ही एक ढंग से करना पड़ेगा एक बार आप शुरू करते हैं तो 21 दिन तक अगर कंटिन्यू उसका विधि पूर्वक अगर प्रयोग करते हैं टाइम टाइम बाउंड के साथ आप काम करते हैं तो आसानी से आपको सफलता मिल जाती है आ, लेकिन नहीं भी मिलेगा तो आपको नाराज़ नहीं होना है क्योंकि नेटिंग ने में आप उसको अचीव कर सकते हैं धीरे धीरे ये चीज़ें होती हैं और रेगुलर प्रैक्टिस ही इसका एक ही मेरे ख्याल से लगता है महामंत्र है जितना आप रेगुलर इसको प्रैक्टिस में करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि हमारे विद्यार्थी मित्र जो काफ़ी टेंथ में रहते हैं कई बार टेंथ या ट्वेल्थ के बाद एक डिसीशन लेना होता है या डिग्री के बाद भी उनको डिसीशन लेना पड़ता है कि जॉब करें या बिजनेस करें या दसवीं बारहवीं में है तो किस फील्ड में किस कैटेगरी में हम लोग चॉइस करें कैसे अपने करियर को समझे इसके बारे में भी कई बार बच्चे जो है थोड़ा सा फियर भी आ जाता है कई बार माता पिता का प्रेशर होता है या फिर कलीग्स अपने जो दोस्तों का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है या उनका प्रभाव भी रहता है तो कभी कभी हमारा माइंड जो है काम नहीं करता उस समय तो हमें किस तरह से इस जो करियर चॉइस की जो दुविधा है उसमें कैसे काम करना है हम जो बात कर रहे हैं थिंकिंग की कि अपनी सोच चेंज करो और अपनी डेस्टिनी चेंज करो तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ भेजती है जो आप बाहर भेजते हो जो आप रिफ्लेक्ट करते हो वही आप एब्सॉर्ब भी करते हो तो एक्शन एंड रिएक्शन ये दोनों चीज़ें उसमें आ जाते हैं ये तो न्यूटन का थर्ड लॉ भी बोलता है एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन तो ये सब चीज़ें तो साइंटिफिकली भी हो जाती है ये हमें पता भी होती है इसके ऊपर बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने काम भी किया है लेकिन हम ये चीज़ें जो जीवन में मीन्स ह्यूमैनिटी में नहीं अपना पाते हैं एज बीइंग बींग ह्यूमन लाइफ में नहीं अपना पाते हैं ये हम बाकी के चीज़ों में रिलेट करते हैं लेकिन ऐसे नहीं करना है हमारी जो सोच है ये न्यूटन का थर्ड लॉ ही है माना कि एक्शन और रिएक्शन कैसे आ, आ, रिफ्लेक्ट होता है तो कुछ बार क्या हो जाता है टेन और ट्वेल्थ के बाद कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं और उस, उनको डिप्रेशन आ जाता है कोई स्ट्रेस में आ जाते हैं कोई को लगता है कि अरे मैं कोई कोई को प्रेशर भी आ जाता है तो उन बच्चों को टेंशन नहीं लेना है प्रेशर नहीं लेना है और एक चीज़ में अगर आप फेलियर हो जाते हो तो उसका अर्थ ये नहीं होता कि आप जिंदगी में फेलियर हो जाते हो कि कोई लोग फैमिली में फेलियर हो जाते हैं कोई लोग करियर में फेल्योर हो जाते हैं कोई लोग टेंथ ट्वेल्व के बाद जो स्टडीज़ रहती है स्टूडेंट लाइफ में फेल्योर हो जाते हैं कुछ जॉब में कुछ दिक्कत आते हैं किसी भी चीज़ में अगर आपको दिक्कत आ रही है और आपको लग रहा है कि अरे आ, हमारा कदम फेल्यूर की तरफ जा रहा है लेकिन ऐसे नहीं समझना है आपका यू टर्न लेके आप वो फेल्योर को सक्सेस में आपको परिवर्तन करना है उनको इम्प्लीमेंटेशन करना है और उसके बारे में ही हमें सोचना है कि कैसे हमें वो चीज़ को आगे बढ़ाना है मनीषा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हम लोग जिस सिचुएशन में हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं अगर फेल हो जाते हैं तो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं और कई बार हम लोग चूस नहीं कर पाते हैं उसमें भी डिप्रेशन में आ जाते हैं तो आपने कहा कि आ, डिप्रेशन या नेगेटिव थॉट्स या टेंशन में आके कुछ होने वाला नहीं है लेकिन यह है कि आप जहाँ पर रुक गए हों जहाँ पर आप फेल हो गए हों उस जगह से आपको जो है थोड़ा सा एक स्टेप लेना होगा कि कैसे हम किस सब्जेक्ट में वीक हैं या किस सब्जेक्ट में हम लोग कमज़ोर हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देकर अगर थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो हमारा यूटर्न बन जाता है और वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं जहाँ पर मुश्किलें थी उसको आसान बनाने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर मेहनत करते हैं थोड़ा सा अपने ऊपर काम करते हैं और जो लोग इस फील्ड में जिस सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं उस सब्जेक्ट में जो लोग अच्छे हैं उनके साथ अगर हम लोग बैठ कर बातें करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपको जो है बहुत ही अच्छा सपोर्ट मिलेगा मेंटली सपोर्ट मिलेगा तो आप अपने करियर में अच्छा कर सकते हैं आपके जीवन में एक यूटर्न आ सकता है, बहुत ही अच्छी बातें हो रही है मनीषा जी से आशा करता हूँ आप सभी को भी अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं कहूंगा कि मनीषा जी आपको काफी लोग रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं तो एक मैसेज uh, के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे सभी विद्यार्थियों को लाइफ इज वेरी प्रेशियस एंड लाइफ इज वेरी ब्यूटिफुल गिफ्टीवन बाई द गॉड तो एंजॉय द लाइफ ब्यूटीफुली एंड गेट हेल्थ वेल्थ है यही मंत्र है की अच्छा सोचना है अच्छा बनना है अच्छा करना है और क्योंकि इतना ब्यूटीफुल लाइफ मिला है तो अच्छी चीजों में ध्यान रखकर एंजॉय करना है और हैप्पीनेस पाना है जिंदगी में मनीषा जी काफी अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे विद्यार्थी मित्रों को भी अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा आपने कहा की ईश्वर ने जो आपको जीवन दिया है उसे एन्जॉय करें क्योंकि ये जीवन जो है बहुत ही अनमोल है बहुत ही अच्छा तोहफा है ईश्वर के द्वारा हमको मिला है तो इसे सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए आगे बढ़ते हुए जाना है हमें और मुझे लगता है कि कई बार हमारे बीच में संघर्ष आता है ऐसा कहा जाता है जहाँ संघर्ष आता है संघर्ष के साथ अगर जो व्यक्ति जीना सीख जाता है या जा जीना शुरू करता है तो वो व्यक्ति संसार में एक बहुत बड़ा बदलाव लाता है जिसके बाद संघर्ष नहीं वो बदलाव भी क्या लाएगा है ना तो ज़रूरी है कि आपके जीवन में फेलियर आते हैं तो अच्छी बात है ये आपके लिए पॉजिटिव साइन है क्योंकि कहा जाता है जो भी वैज्ञानिक हुए हैं काफ़ी साइंटिस्ट के नाम हम सुनते हैं वो लोग डायरेक्टली सक्सेस नहीं हुए वो लोग बहुत सारे फेलियर बहुत समय तक फेलियर होने के बाद वो आखिरी में सक्सेस पाए हैं तो ऐसे ही कहा जाता है जैसे बल्ब वाली बात आती है तो हज़ार बार उन्होंने बल्ब बनाते बनाते वो बल्ब बना ही नहीं अगर हमारे जैसे लोग हैं अभी दो तीन बार फेल हो जाते हैं तो हम लोग स्ट्रेस में आ जाते हैं या पढ़ना छोड़ देते हैं ऐसा नहीं है आप पढ़िए कंटिन्यू कीजिए हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो चीज़ें आपके बीच में आती हैं ये एक हमारा पॉजिटिव सोच ही है कि वो व्यक्ति ने ठान लिया था और उनको जब ये पूछा गया कि भाई आप हज़ार बार फेल हो गया हों बल्ब बनाते बनाते फिर क्यों बना रहे हो तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया था कि हज़ार बार मैं फेल नहीं हुआ हजार बार मैंने ये सीखा है कि इन सारे टेक्निक से बल्ब नहीं बनेगा उनकी सोच किस तरह की है आप भी ये सोच के चलिए अपने जीवन में थोड़ा सा हट के सोचने की ज़रूरत है सकारात्मक इन सेंस सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं आप थोड़ा सा उसको चेंज ऑफ द वे हट के सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना पड़ेगा तब चीज़ें आसान हो सकती हैं तो मनीषा जी से काफ़ी अच्छी बातें हुई और बहुत ही प्यारा सा मैसेज मनीषा जी ने दिया है तो आशा करता हूं आप सभी को बहुत अच्छा लगा आज के इस कार्यक्रम में और जो भी बातें आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर उसे अपने लाइफ में अप्लाई करें अपने करियर में अच्छा करें ऐसी शुभकामना के साथ मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार सलाम नमस्ते खमा गनीसा सुनते रहो मस्कर रहो